दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय बल्ली में दशा मंत्र विचार चल रहा था परं मनः इंद्रिय अर्थे पर मनसस्तुर्मा महान पर हाँ। इंद्रिय का जो आरंभ का अर्थ वो श्रेष्ठ है इंद्रिय का आरंभ का अर्थ अर्थात अर्थ अर्थशब्द से तन लिया जाएगा अच्छा इस विषय में और एक थोड़ा स्पष्टता कल हम ये अर्थ को कहा था कि ये तन्मात्रा ही होता है किन्तु स्थूलीभूत तन्मात्रा ऐसा नहीं है अर्थात कोई भी पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य होगा तो पंचीकृत होना ही है अर्थ भी अर्थात जो घटपट इत्यादि हो गया यह जैसे पंचीकृत है अर्थात जो हम पंच पंचीकृत पंच महाभूत ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा ये जैसे पंचीकृत है ये रूप रस गंध स्पर्श ये भी सब पंच ही है क्योंकि पंचीकृत नहीं होगा तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा ये पंचीकरण का पृष्ठ संख्या चार तीन छोर थर्टी सिक्स तो ये जो दक्षिणा पुस्तक वाले में उसमें ये आया है वहाँ इतना स्पष्ट नहीं दिये हैं उस जगह में महाराष्ट्र ऐसा बात बताए थे पूछे थे महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बोले नहीं वेदांत मत में जो गुण होता है वो द्रव्य से भिन्न नहीं होता है तो द्रव्य अगर पंचीकृत हो गया तो ये गुण अपंचीकृत कैसे हो जाएगा वो भी पंचीकृत ही है किंतु द्रव्य जैसा उतने अर्थात तो ये स्थूल नहीं है तो गुण ही है पंचीकृत ही है इसलिए वेदांत में कहा जाता है कि गुण द्रव्य में तादात्म्य संबंध से रहेगा अर्थात ये द्रव्य से कोई भिन्न पदार्थ ही नहीं है केवल द्रव्य का और अधिक कह सकते कि सूक्ष्म अंश तेज भी द्रव्य है रूप भी द्रव्य है अर्थात वेदांत मत में द्रव्य है गुण शब्द व्यवहार करते हैं किन्तु गुण द्रव्य में तादात्म्य संबंध से रहेगा अर्थात तो भेद सहिष्णु अभेद अभिन्न है पंचीकृत है फिर भी हम उसको गुण कह करके व्यवहार करते हैं तो रूप को हम तेज नहीं कह देते हैं अर्थात तो हमें कल्पित भेद उसमें स्वीकार करते हैं वेदांत मत में जहाँ तादात्म्य संबंध कहा जाता है भेद सहिष्णु अभेद अर्थात वास्तव अभेद है कल्पित भेद है तो रूप कह कर हम तेज से भिन्न जानते हैं इसलिए कि कल्पित भेद हैं तो भेद होने पर भी तेज और रूप दोनों ही तो अगर समान हो गए पंचीकृत हो गए तो इसके लिए यहाँ कहा जाएगा कि यह जो तन्मात्रा होते हैं जिससे आरंभ होता है पंचीकृत होकर के तेज रूप का द्रव्य उससे अधिक सूक्ष्म है वह तन्मात्रा जिसका पंचीकृत होकर के रूप और बना दोनों ही पंचीकृत हुए किंतु तन्मात्रा में सूक्ष्मता में तारतम्य है ऐसे तो वहां स्पष्टीकरण महाराष्ट्र भी दिए यहाँ भी टीका में थोड़ा उसी दिशा में देंगे अर्थात यह सब पंचीकृत ही है अपंचीकृत कुछ नहीं है अपंकृत ये ग्रहण नहीं होगा वहां आनंदगिरि जी खाली एक बात कहे है कि आनंद गिरी जी अथवा वेदांत परिवेश में कहें तो भूतांतर प्रवेशम बिना न स्थलत्व ऐसा पंक्ति हैं। अगर कोई एक ही भूत तो हो जाएगा एकी भूत तो अगर होगा तो पंचीकृत होगा अपत होगा अपीकृत हो क्योंकि पंचीकृत हो गया उसमें एक ही भूत तो है नहीं है हम कह देते हैं उसको पृथ्वी बोल करके तेज बोल करके कितु वो तो भूयस्वाद अधिक तेज है बोल करके तेज द्रव्य कह देते है अपजीकृत कभी भी इंद्रिय ग्रह ग्राह्य नहीं होगा अगर भूतांतर का अनुप्रवेशन नहीं होगा और भूतांतर का प्रवेश होगा तो जैसे पृथ्वी में जल का प्रवेश होगा ऐसा नहीं कि खाली पृथ्वी में जल मात्र का प्रवेश होगा अपंजीकृत में तो पंचीकरण ही होना पड़ेगा इसलिए भूतांतर प्रवेश अर्थात तो चतुर्ण भूतान प्रवेश अर्थात सब कुछ पंचीकृत ही है ऐसे महाराज वहां समाधान दिए थे तो अभी जो विचार चल रहा है इंद्रिय पराह्यर्था तो यहाँ अर्थ शब्द से ये लिया जाएगा अर्थात तो जो पंचीकृत हो गया इंद्रिय इंद्रिय किंतु अपृत तो फिर अर्थ शब्द से क्या लेंगे कहते हैं यह जो अर्थ ग्रहण हो रही इंद्रियों के द्वारा इसका जो आरंभक तन्मात्रा तो अर्थ शब्द से भी वो आरंभक तन लेना पड़ेगा और वो आरंभक तन्मात्रा इंद्रिय से अधिक सूक्ष्म है ऐसा कहा जाता है अर्थ और... इंद्रिय तो स्वयं तन्मात्र है इंद्रियों को पंचीकृता नहीं माना गया वेदांत में तो इसलिए उससे ये अर्थ आरम्भ को जो तन्मात्रा है अधिक सूक्ष्म है क्योंकि यहाँ भी आगे टीकाकार भी भाष्यकार भी कह रहे हैं स्वयं की अर्थ आरंभ का जो तन है उससे मनो आरम्भ को जो तन्मात्रा होगा मतलब इस दृष्टि से इंद्रिय आरम्भ तन्मात्रा भी कह दिया जाए किंतु तो वहाँ एक ही तन है इंद्रिय का जो आरंभ को होगा जैसे चक्षु चक्षुर्रिय ये रूप तन मात्रा ही है वो एक ही है अर्थात वहाँ कोई मिश्रण नहीं हुआ है अर्थात तो चक्षु आरंभ का जो रूप तन्मात्रा उससे यह जो रूप ग्रहण किया जाता है ग्राह्य पदार्थ उसका आरंभ का जो तन्मात्रा हुआ ये अधिक सूक्ष्म किंतु जो रूप ग्रहण होता है वो केवल रूप तन नहीं है वो तो पंजीकृत है उस पंचीकृत रूप में जो रूप तन्मात्रा है वो चक्षु का जो आरंभ होगा रूप तन्मात्रा के अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है यहाँ तात्पर्य वही स्पष्ट होगा ना अर्थात चक्षु भी रूप तन्मात्रा है और जो रूप ग्रहण करता है चक्षु वो तो पंचीकृत है इस पंचीकृत में भी रूप तन्मात्रा का अंश है और पंचीकृत में वाधा है कहा जाएगा तो यह जो रूप तन्मात्रा जिससे रूप आरंभ हुआ ये अधिक सूक्ष्म इंद्रिय से अपेक्षा इंद्रिय भी रूपतन मात्र है किंतु उसके अपेक्षा ये अधिक सूक्ष्म है ये सब अपंचीकृत ही है किंतु अधिक सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात अपंचीकृत में सूक्ष्मता का तारतम्य है कहा गया पंचीकृत में यहाँ विचार ही नहीं है तो मन मन तो पांचों अपचीकृत का मिला हुआ है तो ये जो पांचों अपीकृत है मन ये अधिक सूक्ष्म है अर्थात जो विषय है अर्थात रूप एक विषय हो गया उसमें रूप तन है शब्द एक विषय हो गया उसमें शब्द तन भी है यह जो तन है उससे अधिक सूक्ष्म तन मन का आरम्भ होते हैं, इसी प्रकार के उससे अधिक सूक्ष्म तन्मात्रा बुद्धि के आरंभ होंगे ऐसे यहाँ समाधान दिया गया इसे आगे भाष्य में तेभ्यो अर्थ्य परम पर सूक्ष्मतर महत् प्रत्यगात्मभूतं च मनः तेभ्यो ते भ्यो भ्यो अर्थात अर्थेभ्यः क्योंकि मंत्र का द्वितीय पाद में कहा गया अर्थेभ्य परम मनः अर्थ से मन और श्रेष्ठ है इसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं ते तेभ्यो अर्थात अर्थेभ्य अर्थेभ्यः अर्थात अर्थ आरंभक अर्था त्य जैसे रूप एक अर्थ हो गया अर्थ अर्थात रूप विषय जो चक्षु से ग्रहण होता है उसका आरम्भ को जो तन्मात्रा उस तन्मात्रा से सूक्ष्मतर होता है महत सूक्ष्मतर का अर्थ अधिक व्यापक है और उसका स्वरूप है महत और प्रत्येगात्म भूत मन जैसे कहा जाएगा घट के अपेक्षा मृद मृत्यु का महत है क्योंकि जहाँ घट है जो घट है वो मिट्टी है और घटक को छोड़ करके अन्यत्री मिट्टी है नहीं है तो इसलिए घटक के अपेक्षा जैसे मृत्यु का महत कार्य के अपेक्षा कारण को महत कहा जाता है और कार्य का प्रत्येगात्म भूत कार्य का स्वरूप कारण ही होता है तो कहेंगे घटक घटक क्या है कहते तो मिट्टी है तो महत भी है और प्रत्येगात्म भी है मन टीका में पूर्व पक्ष शंका कर रहा है अर्थे मनसा आरंभकं भूत वहां भूत सूक्ष्म से जो साथ में जाता है वो क्या कहा गया वहां पंचीकृत का सूक्ष्म अंश यहाँ किन्तु भूत सूक्ष्म मन का आरंभक जो भूत सूक्ष्म म... मतलब ये सूक्ष्मभूत यहाँ का तात्पर्य है सूक्ष्म तो अपंजीकृता अच्छा मतलब जिनको ये बात पता नहीं है थोड़ा कह देते हैं ब्रह्म सूत्र में तृतीय अध्याय का प्रथम सूत्र है तदंतर प्रतिपतो रंगति संपर... संपरि सोक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम ऐसे वो सूत्र है तदंतर प्रतिपतो तद शरीर अंतर शरीरांतर शरीरांतर प्रतिपतो अन्य शरीर प्राप्त करने के लिए जब जीव जाता है साथ में क्या लेता है ये प्रश्न हुआ केवल सूक्ष्म शरीर ही जाता है क्या सूक्ष्म शरीर में पंचीकृत कितने हैं सूक्ष्म शरीर में पंचीकृत कितने हैं कोई भी नहीं तो कहते हैं केवल अपंचीकृत ही जाता है क्या वहां निर्णय करके कहा जाता है नहीं नहीं पंचीकृत भी जाता है अगर पंचीकृत जाएगा तो पृथ्वी जल और तेज वायु जाएगा ये सभी लोग देख लेंगे नहीं देख लेंगे तो सब नहीं तो कम से माइक्रोस्कोप लगा करके देख लेंगे ये जीवो गया बोल करके तो कहते हैं नहीं नहीं अर्थात ये पंचीकृत भूतों का सूक्ष्म अंश जाएगा जो कि इंद्रिय सब नहीं होगा तो वो मतलब ये जो पंचीकृत भूत ही जाते हैं ये पंचीकृत भूत क्यों जाते हैं कहते हैं पंचीकृत भूत जो अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर है उसका कोष बन करके जाएगा उसको आवरण करके रखेगा क्योंकि पंचीकृत जो है वो अर्थात गमन कर पाएगा जो अपंजीकृत है केवल वो गमन नहीं कर पाएगा पंचीकृत ही गमन करेंगे तो ये पंचीकृत अपीकृत को आवृत करके ले जाएगा तो वह पंचीकृत और इंद्रिय ग्राह्य पंचीकृत में कुछ अंतर कहना पड़ेगा इसलिए जो पंचीकृत जीवों के साथ जाता है उसको कहा गया भूत सूक्ष्म पंचीकृत है यहाँ की तो शब्द व्यवहार कर रहे हैं टीकाकार भाष्यकार भी कर रहे हैं अर्थे मनस आरंभकम ये सूक्ष्म अर्थात पंचीकृत नहीं है ये तो अपजीकृत आरंभकम भूत सूक्ष्म परम अर्थ से मन का आरंभक जो भूत सूक्ष्म वो पर अर्थ से का अर्थ अर्थ का आरंभ हो जो भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ यहाँ पंचीकृत अपीकृत पंची ले रहे हैं अपंजीकृत और अंगति में जो भूत सूक्ष्म है वो पंचीकृत ये स्पष्ट रखेंगे थोड़ा अर्थ से मन का आरंभ हो जो भूत सूक्ष्म ये परम तस्माद् बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्म परम तस्मात अर्थात अर्थ से मन आरम्भक भूत सूक्ष्म परम परम अर्थात श्रेष्ठ सूक्ष्मता में श्रेष्ठ अधिक सूक्ष्म और तस्मात् बुद्धि आरंभकम भूत सूक्ष्म तस्मात का अर्थ मन आरम्भ को भूत सूक्ष्म से बुद्धि आरम्भक भूत सूक्ष्म परम परम अर्थात अधिक सूक्ष्म जैसे कहा गया द्वी अणु को अणु है और परमाणु तो परम के देने से ये बड़ा है छोटा है छोटा है इसी प्रकार सूक्ष्म का अधिक सूक्ष्म तो परम कार अधिक सूक्ष्म पूर्व पक्ष कह रहे नुक्तम ये बात ठीक नहीं हुआ कार्य अपेक्षा ही उपादान उपचितावयम व्यापक अनपाय स्वरूप प्रसिद्धम कार्य ही कार्य के से। कार्य के से अपेक्षेक्ष उपचिता अवयम उपचिता व्यवम उपचिता उपचितावयम कैसे समाज कहेंगे उपादानम उपचितावयम अवयव कु में होता है पहले पंक्ति मिलता है तो कहा है <laughs> एक दो द्वितीय द्वितीय पंक्ति में अंतिम शब्द है उपचिता अवयव कठिन है नहीं घटता उपचिता वयम है ना हो अच्छा क्या हो गया उपचिता वयम अरे भाई हम लोग को मोटा नहीं होना है अच्छा अच्छा अच्छा उपचिता भयम अच्छा बहुत आगे छूट गया आगे वो होना चाहिए ठीक अच्छा इसलिए लोगों को पंक्ति नहीं मिल रही ठीक है उपचितावयम तो कार्य के अपेक्षा से उपादान उपचितावयम अभी कैसे समझेंगे? उपचितो वयवो यस्य तो उपचित अर्थात अधिक स्थान पर व्यापक क्योंकि घट के अपेक्षा मृद अधिक स्थान पर रहेगा तो कार्य के अपेक्षा जो उपादान होगा वो उपचित अवयव अर्थात अधिक स्थान पर रहेगा अर्थात व्यापकम दे दिया उपचित अवयम अर्थात व्यापकम ये होगा और दूसरा अनुपायी स्वरूपम कार्य के अपेक्षा कारण अनुपायी स्वरूपम अनुपायी अर्थात अनाश्य तो कार्य के अपेक्षा कारण का स्वरूप अधिक अनुपायी होगा ऐसा नहीं की घट रहते रहते मिट्टी नाश जाएगा नहीं होगा तो अनुपाय स्वरूप ये प्रसिद्धम अर्थात अभी कार्य के अपेक्षा कारण में दो चीज प्रसिद्ध हुआ एक एक व्यापक होगा और अधिक नित्य होगा कारण कार्य की अपेक्षा व्यापक और नित्य होगा यथा घटा देर घटादेर मृदादी घटादेर घटा दे में क्या विभक्ति लेंगे पंचमी घटादी अपेक्षा मृदादि नह दिया कि इंद्रिय से अर्थ अर्थ से मन मन से बुद्धि ये सब अधिक व्यापक होते हैं और उसका स्वरूप होता है ये इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि इसमें कार्य कारण भाव किसका किसका है किसी का नहीं है कार्य की अपेक्षा कारण व्यापक होगा और अधिक नित्य होगा और यहाँ चारों में कोई कार्य कारण भाव नहीं है आप कैसे कह दिए अधिक व्यापक होगा अधिक नित्य होगा पूर्व पक्ष का शंका है न चाह भूत सूक्ष्म परस्पर कार्यकारण भाव मानव अस्थित नूत सूक्ष्म से यह पंचीकृत अपत अपीकृत इनमें कोई कार्यकारण भाव नहीं है भूत सूक्ष्म अर्थात चतुर्ण इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि ये चारों का जो आरंभक है इनमें कोई कार्यकारण भाव नहीं है पूर्व पक्ष का शंका हुआ सिद्धांत कहता है कि सत्यम तथापि विषय इंद्रिय से मनोधीनता दर्शन मनस्तावत व्यापक कल्प्य विषय और इंद्रिय ये सब का व्यवहार अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण ये सब व्यवहार मनोधीनता दर्शन तो मन है तभी विषय ग्रहण होगा इंद्रियों के द्वारा अगर मन नहीं है तो इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो इसलिए विषय इंद्रिय व्यवहार ये मन के अधीन होने से मनस्तावत व्यापकम अर्थात तो मन का क्रिया के दृष्टि से इसको व्यापक कह दिया गया तो मन व्यापक अर्थात तो जब भी कोई भी इंद्रिय विषय ग्रहण करेंगे मन रहेगा नहीं रहेगा साथ में रहेगा तो मन रहेगा तो इसलिए मनो को व्यापक कहा गया कैसे थी मनोधीनता खंडाकर है कोई खंडाकर के लिए कोई पाणी नहीं मोहरची सूत्र नहीं बना है ना एंग पदांता दाती वो खंडाकार करने के लिए नहीं करेगा तो ठीक है तो कभी कभी मतलब ग्रंथ टाइप करने वाले संशोधन करने वाले थोड़ा हमारे ऊपर छोड़ देते हैं इनका बुद्धि कभी कार्य करना चाहिए अर्थात नहीं तो क्या है तो यहाँ क्या होना चाहिए बुद्धि बिल्कुल कार्य नहीं करेगा खंडाकार देखेंगे तो एकदम चलेगा तो बुद्धि थोड़ा थोड़ा कार्य करना है तो, मनोधीन दर्शनात्त मनो व्यापक कल्प्यते तच पर आत्मभूतम अभी मनस्तावत व्यापक कल्प्यते मन व्यापक है ऐसे कल्पना किया गया आगे कहते हैं तच्छ परमार्थत आत्मभूतम तत् तो तो कहने से पूर्व का परामर्श होगा पूर्व में क्या कहा गया मन इसलिए तत्काल अर्थ मन वो मन परमार्थत आत्मभूतम आत्मभूतम अर्थात तो यही आत्मा है इस कैसांचित भ्रम कैसांचित अर्थात कुछ लोग जो मन चार लोग मन को भी आत्मा मान लेते हैं तो भूतम इति कैसाचित भ्रमश तो निराशाय उत्तम इसका निराश करने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म तो मन शब्द से आत्मा चैतन्य को नहीं लेना है मन शब्द वाच्य भूत सूक्ष्म में मन शब्द वाच्यम अर्थात तो मन स आरंभकम भूत सूक्ष्म तो मन का आरंभक भूत सूक्ष्म क्योंकि मन पांच का मिला हुआ है इसलिए उसका आरंभक होंगे भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म अर्थात मात्रा यह अधिक तन्मा है। संकल्प विकल्प विकल्प आदि आदि आरंभकत्वान मनसोपि बुद्धि संकल्प विकंभक मनसोपरा सूक्ष्मतरा महतरा प्रत्यगात्मूतादवाच्यम अद्यवसायाद्यारंभक आरंभक आरंभक अर्थ नियामक यहा मनसोपी परा संकल्प विकल्प आदि का नियामक संकल्प विकल्प ये किसका धर्म है मन का उसका नियामक उसका नियामक अर्थात मन का जो नियामक होगा वो क्या होगा कहते मनस्वोअपी परा वो मन से भी और श्रेष्ठा होगी परा का अर्थ सूक्ष्मतरा सूक्ष्मतरा का अर्थ कहते महत्तरा प्रत्येगात्म भूताच अधिक व्यापक और अधिक नित्य भी होगा भूताछ कौन बुद्धि क्योंकि संकल्प विकल्प करने से मतलब अधिक उसे महत्व है और उसका स्वरूप है बुद्धि क्योंकि बुद्धि उसका नियामक है मन का नियामक बुद्धि बुद्धि शब्द का अर्थ कहते हैं बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसाय आदि आरंभकम भूत सूक्ष्म यहाँ बुद्धि शब्द से भी अर्थात भूत सूक्ष्म लेना है मन भी भूत सूक्ष्म है बुद्धि भी भूत और सूक्ष्म है किंतु मन जिस वही भूत और सूक्ष्म जब मन बनते हैं तो थोड़ा क्या कहते हैं ना थोड़ा और उसमें मल अधिक है कचरा अधिक है क्यों कहते हैं संकल्प विकल्प करता रहता है और वही जब अधिक सूक्ष्म हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा अर्थात भूत सूक्ष्म अपंचीकृत जिस समय में मन कार्य कर रहा है वो कुछ अपंचीकृत का मिश्रण है वही मन आगे पीछे होते होते निर्णय कर कल तो अवकाश से थोड़ा दर्शन तो कर ही लेना है अभी निश्चय कर दिया ये निश्चय करने का समय में जो अपंच पंच महाभूत अभी मिलित तो हुए ये बुद्धि हुआ मन चलने का समय में जो अपंच का मेलन हुआ था अभी बुद्धि बनने का समय में वो अपंच थोड़ा परिवर्तन हो जाएंगे अधिक सूक्ष्म होगा अर्थात ग्रंथ का अनुसार यही बात हो रहा है नहीं तो फिर उसको बुद्धि क्यों कहेंगे वो तो मन भी वही कार्य कर रहा था अगर समान भी निश्चय करेगा तो फिर उसको बुद्धि क्यों कहेंगे तो इसलिए कहते हैं कि अधिक सूक्ष्म है उसका जब परिवर्तन होगा परिवर्तन होगा अर्थात ये ये वासना सब नाश करते हैं वासना अधिक रहेगा तो वही पंचीकृत का जो मेलन होगा उसमें ये वासना छाया डालेगा छाया डाल करके उसको मन बना देगा संकल्प विकल्प करवाएंगे जितना जितना वासना हटेगा ये वासना अपना छाया डालना घटा देंगे मतलब रहेगा तो कम इसलिए उनका छाया भी कम होगा तो अधिक बुद्धि होगा बुद्धि रूप से स्फूरण होंगे वो निश्चय होगा बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं चलेगा भाष्य में देख रहे थे बुद्धि शब्द वाच्यम मन से जो अधिक सूक्ष्म तरह महत्तर हो वो बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसायदि आरम्भको भूत सूक्ष्म क्योंकि बुद्धि का कार्य हो गया अध्यवसाय अध्यवसाय निश्चय करना इसका आरम्भ जो भूत सूक्ष्म अर्थात मन का आरम्भ भूत सूक्ष्म और बुद्धि का आरम्भ भूत सूक्ष्म ये समान हुआ नहीं कोई ठीक है मैं जो लोग कहते हैं मन ही परमार्थता आत्मा है उनका मत निराश करने के लिए भाष्यकार कह दिए कि ये मन का आरम्भ को भूत सूक्ष्म लेना है और मन कोई आत्मा नहीं है ये तो भूत ही है इसको आगे दिखाते हैं छंदोग्य का मंत्र देते हैं अन्नमय ही सौम्य मन जैसा अन्न भोजन करेंगे मन ऐसा होगा इसलिए सात्विक भोजन करने के लिए सर्वदा कहा जाता है इत्यादि अन्न भावा, भावा उपचया पचया श्रुते भाव्यापचय दर्शना श्रुते अन्नमय सौम्य मन ये सब श्रुति से और कभी कहते हैं अन्यत्र मना अभूव अन्यत्र मना मैं अन्यत्र मना हो गया अर्थात अन्यत्र मना हमें अन्यत्रास कैसे कहते हैं अन्यत्रम अन्यत्र मनो तो मनो यश्य, ये मनो और दोनों एक ही पदार्थ है क्या नहीं है तो ये प्रमाण है कि अर्थात हमसे ये मनो भिन्न है इसलिए आत्मा मनो नहीं है ये भी प्रमाण देते हैं उसके लिए इत्यादि श्रुते भौतिक इसलिए मनत भौतिक है भौतिक अर्थात भूत भूतार अन्न भावा भावा दर्शनात अन्न भाव्यापचय दर्शना ये यथा संख्या है अन्न भावा अन्नभापचय अपचय अन्न का भाव रहेगा तो उपचय होगा और अन्न का अभाव होगा तो अपचय होगा इसलिए प्रथमे साधु बन जाने के बाद क्या करते हैं उपचय करते हैं ना अपचय करते हैं प्रथमे तो तो अपचय करेंगे ये तो घटना चाहिए क्या करेंगे अन्न घटाओ ये एकादशी व्रत तो पालन करो पूर्ण उपवास करो एक बार भोजन करो ये करके पहले मन को थोड़ा घटाते हैं क्यों मन का तो अभी संस्कार बना हुआ है संसार में चलने का तो ये आजकल कैसे और शायद आजकल तो पकड़ने का अनुमति नहीं हाथी को तो पहले जब हाथी पकड़ा जाता था बड़ा गाढ़ा खोदेंगे और उसके ऊपर घास भूस भरकर करके रखेंगे डालियाँ और आगे और एक दूसरा मादा हाथी को चलाएंगे और ये जो जंगली हाथी होगा वो उसके पीछे चलते चलते वो गाढ़ा में गिर जाएगा तो गिर जाने से उसके अंदर में 15-20 दिन तो उसको भोजन नहीं देंगे ऐसे ही छोड़ देंगे वो बेचारा कमजोर हो जाएगा तो फिर आगे पालतू हाथी को लेकर के उसको बांध करके लाते हैं तो ऐसा ही है हमारा जो मन है वो जंगली हाथी जैसा पहले रहता है जब फिर आते हैं अर्थात तब तो, तो गाड़ा में गिर गया कहते कपड़ा बदल लिया नहीं तो गुरु का शरण में आ गया अब क्या करेंगे उसको भूखा रखेंगे तो इसी प्रकार की मन को कैसा भूखा रखेंगे कहेंगे मन का जो निमित्त तो होता है अन्न उसको थोड़ा घटा दीजिए धीरे धीरे घट जाएगा अन्न भावा भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनार्थ अन्न होगा तो मन बढ़ेगा इसको छांदोग्य में दिखाया गया है ष्ठ अध्याय में आरंभ में दिखाया गया है पिता उद्दालक पुत्र श्वेत के कहते हैं आप पंद्रह दिन उपवास करके देख लीजिए इसलिए मनो मन भौतिक तमन भौतिक है भूत का कार्य है तकल्पादि लक्षण से अध्यवसाय निम्वाद बुद्धिस्तः परमस संकल्प लक्षणस्य लक्षण यहाँ भी क्या समास हो जाएगा बहुत संकल्पादि लक्षणस्य अध्यवसा नियम्यत्वात् मन का लक्षण संकल्पादि है अच्छा ये बृहदारण्य मंत्र है काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर ह्रीर्धीर्धे एक तत्तसर्व मन एव बृहदारण्यक का का मंत्र है चतुर्थ चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा अथवा पंचम ब्राह्मण प्रथम अध्याय संकल्प आदि लक्षण मन जो कि संकल्प आदि स्वरूप वाला है अध्यवसाय नियम्यवाद अध्यवसाय के द्वारा यह नियम्य होगा अध्यवसाय लक्षण हो गया बुद्धि तो बुद्धि ततः परम इसलिए मन से पर श्रेष्ठ है बुद्धि जो जिसका नियामक बनेगा वो उसे श्रेष्ठ होगा बुद्धिश्च आत्मा अभिमानः अभिमान तदपनयार्थम आह कुछ लोग कहते हैं बुद्धि आत्मा है बुद्धि अर्थात ज्ञान ज्ञान अर्थात जिसको वैदां दिलो वृत्ति ज्ञान कहेंगे ये वृत्ति ज्ञान को आत्मा कौन कहेंगे क्षणिक विज्ञान बारे बौद्ध तो बुद्धिश्च आत्मा कैसाचित बौद्धा अभिमानः इस प्रकार के केवल दृढ़ ग्रह करके मानते हैं तदअपन तो याथम उसका निराकरण करने के लिए कहते हैं बुद्धि बुद्धिशब्दाच्य चतुर्थ पंक्ति में भाष्य में आधा से बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसायदि आरम्भकम भूत सूक्ष्म में बुद्धेर भौतिकत्व सिद्धम करण करण करनत्वाद इंद्रिय बुद्धेर भौतिकत्व सिद्धम तो यहाँ तो पाठ है कर्णत्वाद इंद्रिय बुद्धेर तो इंद्रिय बहुत इसमें पाठ आ गया किन्तु बड़े महाराज जी रखे नहीं तो शायद कहीं कुछ भ्रम होकर के हम लोग कर लेते हैं णत्वाद क्या न अनुमान लगाने से तो ठीक हो जाता है कर्णत्वाद इंद्रियवत बुद्धेर भौतिकत्व बुद्धि भौतिका क्यों कहते हैं कर्णत्वात दृष्टांत तो इंद्रियवत ये तो अनुमान के दृष्टि से हम लोग शायद पंक्ति सुधार कर लिए थे किंतु बड़े महाराज जी जी ऐसा नहीं है तो नहीं होने से अर्थात तो फिर ये पंक्ति लगाना थोड़ा कठिन है कर्णत्वाद इंद्रिय बुद्धेर इंद्रिय बुद्धेर में क्या विभक्ति मतलब क्या वचन हो गया एक वचन है इंद्रिय बुद्धिर एक वचन करेंगे तो फिर आपको यहाँ कर्मधारय ही लेना पड़ेगा इंद्रिय बद्ध बुद्धेर नया पुस्तक में इंद्रिया बद्ध दिया ना इंद्रिय बुद्धिर अच्छा अच्छा अच्छा दो मात्रा है किंतु बड़े मारिज का एक मात्रा है अच्छा ये इंद्रिय बुद्धिर एक मात्रा होना चाहिए वो तो एकमात्र कर दीजिए तभी इंद्रिय बुद्धेर एक वचन हुआ एक वचन होने से अर्थात इसमें कर्म ही लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उसको समाह करेंगे इंद्रिय बुद्धि समाहार द्वंद्व करेंगे क्योंकि आप अवय अर्थ को कहना नहीं चाहते दोनों ही तो करण कोटि में आएंगे तो दे दिए तो हेतु कर्णत्व तो देने से इंद्रिय और बुद्धि दोनों में करणत्व तो रहेगा तो समाह द्वंदो कर सकते हैं समाहार दोन करेंगे तो इंद्रिय बुद्धे ष्ठी में क्या रूप बन जाएगा समाहार होगा तो क्या लिंग चलेगा नपुंसक चलेगा तो नपुंसक चलेगा तो इंद्रिय बुद्धि में क्या रूप बनेगा वहां ष्ठी ना इंद्रिय बुद्धि न बनेगा तो इंद्रिय बुद्धि भी नहीं बन पाएगा ऐसा नहीं कि आप एक पक्ष में उसको पुंगलिह कर देंगे पुंगव गाल क्यों नहीं होगा तृतीयादिशु भाषित पुंसका ये भाषित पुंसक नहीं है तो नहीं होने से आप इसको पुंगलिंग भी कर नहीं पाएंगे नपुंसिंग करना ही पड़ेगा तो इंद्रिय बुद्धि न ऐसा रूप हो जाएगा तो लेना पड़ेगा अगर जैसा पाठ है बड़े महाराज जी का अर्थात विचार से इंद्रिय बुद्धि में कर्मधारय करना पड़ेगा तो इंद्रिय बुद्धि हुआ तो होने से फिर कर्णत्वाद इंद्रिय बुद्धि यह कर्मधारे थोड़ा अर्थात तो क्लिष्ट कल्पना है आसान नहीं है कर्णत् इंद्रिय तो बुद्धि कर देने से सरल था किंतु नहीं किए हैं बड़े महाराज <coughs> तो हम लोग को तो इंद्रिय बुद्धि में कर्मधारा लेना पड़ेगा इंद्रिय रूप का जो बुद्धि है इस प्रकार की लेना पड़ेगा वो भौतिक हो जाएगा क्या चीज मान बनेगा इंद्रिय बुद्धि इंद्रिय बुद्धेर भौतिकत्व इंद्रिय रूप जो बुद्धि है वो भौतिक है मतलब इंद्रिय बुद्धि में कर्मदारा है जैसे नीलम च तदम कहते हैं इसलिए इसी प्रकार इंद्रियम चाह बुद्धिश्च इस प्रकार के लेंगे जो बुद्धि है वो इंद्रिय ही है इस प्रकार की मानना पड़ेगा क्यों कहते हैं करणत्व इंद्रिय अर्थात तो ये विषय ग्रहण बहिर्विषय ग्रहण करने वाला नहीं है मन को भी इंद्रिय कहते हैं वो बहिर्विषय ग्रहण नहीं करता है इसी प्रकार की बुद्धि को भी इंद्रिय लेकर करके मतलब ये बड़े महाराज जी का पाठ का अन्वय घटाने के लिए कर्मधारय ही लेना होगा जैसे मन को मान लेते हैं कुछ लोग कुछ लोग मन को मान लेते हैं तो हमेशा थोड़ा और आगे चलकर बुद्धि को भी मान लेंगे बड़े महाराजी का पाठ का अनुवय करने के लिए नहीं तो ये कठिन है अनुवय होना कर्णवाद इंद्रिय बुद्धि भौतिकत्व सिद्धम कर्णत्व चबुद्धिया अहम उपलब्धे अनुभव सिद्धम बुद्धि कर्ण है कैसे कहते हैं कि अहम उपलब्धे कर रहा मेरे से उपलब्धि हो रही है मैं उपल उपलब्धि कर रहा हूँ इस प्रकार हिन्दी में शब्द होगा अच्छा तो ठीक है अहम उपलभे कैसे कहते सित्रित्या स्वबुद्धियाबुद्या कृतीया कहती अर्थात तूतावयस्थानु एवं अर्थदीसु उत्तरोपर कल्य परमुषाया दिदर्शया तत भूत अवयव संस्थनसु भूता यो संस्थान अर्था जो संघात है अर्थादिशु उत्तर उत्तरम परापरत्व कल्प्यम अर्थ में भी आगे उत्तर उत्तर ये पर अपर ये सब कल्पना करना है क्यों ये सब कल्पना करते हैं कहते हैं परम पुरुषार्थ दिदर्शी सया अंतिम आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए यह सूक्ष्मता सूक्ष्मता दिखाया जाता है न तो अर्थादीना परिपादयीतम प्रयोजनाभाव वाक्यभेद प्रसंगा चेत इंद्रिय से अर्थ श्रेष्ठ है अर्थ से मन श्रेष्ठ है यह कहना यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है तो क्यों नहीं है कहते प्रयोजन अभाव ये भूतों में स्वप्नों में हम बहुत कुछ देखा और इस पदार्थ से ये पदार्थ अच्छा है उससे तो ये अच्छा है इस प्रकार के स्वप्नों का विषय में कोई विचार करता है क्यों कहते हैं प्रयोजन अभाव इसी प्रकार की इंद्रिय से विषय श्रेष्ठ है उससे मन श्रेष्ठ है यह कहना कोई आवश्यक नहीं है प्रयोजन अभाव और वाक्य भेद प्रसंगा च आत्मा का प्रकरण चल रहा है आत्मा प्रतिपादित तो विषय है और उसी में अगर आप ये अर्थो इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि इनका अगर उत्तर उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करेंगे तो दो चीज प्रतिपाद्य हो जाएगा एक आत्मा हो जाएगा प्रतिपाद्य और ये भूतों का उत्तर उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व होने से वाक्य भेद होगा क्योंकि मीमांसा में एक अर्थ प्रतिपादकत्व एक वाक्यत्व अगर आप दो अर्थ का प्रतिपादन करेंगे इसको वाक्य भेद कहा जाएगा अर्थात तो दो वाक्य है मानना पड़ेगा ये एक दोष है आगे भाष्य में इंद्रिय को ना वो तो दृष्टांत है अच्छा अच्छा इंद्रिय बत्त ना मतलब अभी इंद्रिय बुद्धेर भौतिक तुम इसको पक्षपुटी में रखा पक्ष में रखने से अभी इंद्रिय में भौतिकत्व है बुद्धि में भौतिकत्व सिद्ध करना चलेंगे तो नहीं होने से भी चलता है इंद्रियों को नहीं करने से भी बुद्धेर भौतिकत्व कर्णत्वा इंद्रिय वत वही फिर इंद्रिया दृष्टान्तत्व तो तो ने जरूरत पड़ेगा तो जो दृष्टान्तत्व तो ने जरूरत पड़ता है उसको पक्ष के साथ ये सबको देख करके संभवत अभी हमको स्मरण नहीं हम वत कैसे लिख लिया आगे पुस्तक में संशोधन हो गया इतना बड़ा कार्य करने के लिए महाराज जी का बिना अनुमति में नहीं हुआ होगा तो संभवतः जिस समय बड़े महाराज जी का पुस्तक ऐसे उपलब्ध नहीं होता था तब सम्भवतः तो इसको अगर सुधार किए होंगे तो आगे हम लोग चल दिए उस तो अभी उपलब्ध हो गया तो हम लोग देखें कि नहीं है पाठ जैसे है और कोई कोई अगर अच्छा इसका समाधान निकलेगा तो हम लोग विचार करके देख सकते हैं अभी तो बुद्धि में इतना ही आता है तो इंद्रिय कहने आवश्य का आवश्यक नहीं था फिर बुद्धि को भौतिकत्व तो सिद्ध करने के लिए इतने में ही हो जाता करणत्वाद हेतु से ही हो जाएगा फिर इंद्रिय कहने का आवश्यक ही नहीं था अच्छा भाष्य में मंत्र का चतुर्थ पद में आया बुद्धेर आत्मा महान पर बुद्धि से महान हो गया बुद्धि से पर हो गया महान आत्मा यहाँ महान आत्मा कहने का अर्थ, अर्थ समी बुद्धि तो जो कि व्यष्टि बुद्धि से महान है और ये आत्मा है अर्थात सारे बुद्धियों का ये आत्मा है अर्थात सारे बुद्धियों का स्वरूप यही है जैसे कहा जाता है घटाकाश मठाकाश गुहा काश ये सभी आकाश का वास्तविक स्वरूप क्या है आकाशी है इसी प्रकार के जितने सारे बुद्धि हो गए बुद्धि अर्थात व्यष्टि बुद्धि जो कि मन से श्रेष्ठ ये व्यष्टि बुद्धियों का वास्तव स्वरूप क्या है कहते हैं समष्टि बुद्धि उसी को कहा गया महान है आत्मा आत्मा अर्थात यहाँ महान आत्मा हिरण्य गर्भ कहा जाता है टीका में अच्छा ना प्रथम भाष्य बुद्धेर आत्मा मंत्र में है बुद्धेर आत्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येगात्म भूतत्वात आत्मा सर्व प्राणी बुद्धिनाम नाम अर्थात व्यष्टि बुद्धि नाम प्रत्येगात्म भूतत्वात सभी व्यस्टिबुद्धि का वास्तव स्वरूप यही है इसलिए इसको आत्मा कह दिया गया जैसे घटाकाश मठाकाश ये सब आकाश का वास्तविक स्वरूप महाकाशी हो गया और ये जो आत्मा हो गया सभी बुद्धियों का कहते हैं महान महान क्यों कहते हैं सर्व महत्व ये समस्ती बुद्धि है और दूसरा बात कहते हैं अव्यक्ता प्रथमम जात ये प्रथम जीव है इसलिए ये महान है क्योंकि ये सबसे पहले आया है जैसे कहते हैं प्राण ये शरीर में सबसे पहले आता है महान माना जाता है उसको प्रथम जातम हिरण्य गर्भम तत्व कहते हैं हिरण्य है गर्भ बोधा बोधात्मक ये चिद अंश भी इसमें है और जड़ अंश भी है चिद अंश अर्थात ज्ञान और क्रिया अबोध अर्थात क्रिया अंश को लेकर के इसको सूत्रात्मा प्राण भी कहा जाता है समष्टि प्राण भी कहा जाता है समष्टि बुद्धि बोध रूप समि प्राण अबोध रूप महान आत्मा बुद्धे है पर इति बुद्धि से भी ये श्रेष्ठ है बुद्धि व्यस्टिबुद्धि व्यष्टि से ये समिबुद्धिश्रेष्ठ है टीका में सुर नर तीयदी बुद्धि विधारक सातत्य गमनाच्य से सूत्र हिरण्यगर्भतत्व शुर नर तीयदीबुदीना सभी का आदि कह दिया सुर नर तिरयोग कह करके आगे आदि कह दिए तो आप आदि कहने से कुछ गण व्याकरण में आते हैं कहते हैं ये गण तो इतना है और जो कहेंगे शकंधवादि गण ये गण का सीमा कहाँ है आकृति गण इसी प्रकार की आदि शब्द लगाने का अर्थ है कि आकृति गण आपका बुद्धि में और कुछ अगर आ रहा है तो ले सकते हैं सुर नर तिरगादि बुद्धि नाम आदि कह दिए अर्थात अन्य लोकवासियों के ले सकते हैं। विधारकत्वा विधारकवात सारे बुद्धियों का विधारक विधारक अर्थात धारण करने वाला सातत्य गमनात सातत्य गमनाथ अर्थात सभी बुद्धि में यही विद्यमान है जैसे घटाकाश गुहाकाश मठाकाश में वास्तव आकाश ही है सातत्य गमनाथ आत्मा उच्चते इसको आत्मा कह दिया गया सभी बुद्धि का सूत्र संज्ञकम हिरण्य गर्भ तत्व इत सूत्र संज्ञ का सूत्र कहने का समय में इसको प्राण अर्थ तो को लेकर के कहते हैं और हिरण्य तत्व लेने का समय में उसका ज्ञान शक्ति को लेकर के कहते हैं उसमें प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति प्राण शक्ति क्रिया शक्ति ये दोनों है उसमें हिरण्य है। गर्भम है। है, का भाव हिरण्य गर्भ का व्युपत्ति देते हैं हिरण्यम है। है। है हिरण्यम का अर्थ वहाँ हिरण्यम का अर्थ वास्तव क्या होता है सुवर्णम तो हिरण्यम अर्थात विशुद्ध विज्ञानम आगे गर्भ गर्भ अर्थात रह तो अंत सारो यश्य हिरण्य गर्भ क्या है कहते हैं विशुद्ध विज्ञान हिरण्य गर्भ ज्ञानी है जो ज्ञानी है वो क्या जानता है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ना ये मैं बेष्टि स्वरूप हूँ कुछ कार्यरत हूँ अंतह मैं ज्ञान स्वरूप इसलिए हिरण्य गर्भ का वो विग्रह है हिरण्यम विशुद्ध विज्ञानम गर्भ अर्थात तो अंत स्वरूपम यश्य अंत सारो यश्य इस प्रकार की वहां विग्रह दिया गया है हिरण्यम विशुद्ध विज्ञानम गर्भो अंत सारो ये विशुद्ध तो विज्ञान भाष्य में कहा गया बोधा बोधात्मक उसका अर्थ टीका में कहते हैं ज्ञान क्रिया सत्यात्मकम इत्य बोध अबोध दोनों रूप है ज्ञान और क्रिया उसमें बोध रूप किस को लिया जाएगा ज्ञान को और अबोध क्रिया क्रियात्मक वो दोनों रूपों है ये हिरण्यगर्भ दोनों रूपों है इसलिए हिरण्य गर्भ से अपत्यान सब दो रूप वाले हैं है ज्ञान शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है सभी में है ना सभी मनुष्य सभी प्राणी में दोनों प्रकार की चीज है जो कारण में है वो कार्य में दिखेगा अथवा ये एक प्रकार की हो गया हिरण्य का जो महान आत्मा का व्याख्यान अथवा अधिकारी पुरुषाभिप्राएण बोधात्मकत्व अव्यक्त आद्य परिणाम उपाधि अपचीकृत भूतात्मक स्तन रूपेण अबोधात्मकत्व हिरण्य गर्भ से इत्य हिरण्यगर्भ को बोधा बोधात्मक कहा गया बोधात्मक क्यों कह दिया गया क्योंकि ये अधिकारी पुरुष है ये एक जीव है आज जो जीव होगा वो कहेगा कि मैं जड़ हूं इस प्रकार नहीं कहेगा इसलिए कहते हैं अधिकारी पुरुष अभिप्राएण वो जीव ही है इसलिए बोधात्मकत्व और अव्यक्तस्य आद्य परिणाम उपाधि अव्यक्त का प्रथम परिणाम ये जो हिरण्यगर्भ गर्भ शरीर परिणाम उपाधि उपाधि अपचीकृत भूतात्मक अर्थात चैतन्य में एक उपाधि आ गया वो उपाधि क्या है अपंजीकृत भूतात्मक होकर के उसको हिरण्यगर्भ बना दिया जैसे कहा जाएगा कि आकाश में एक उपाधि आ गया घट अभी उसको घट आकाश बना दिया तो इसी प्रकार की चैतन्य में एक उपाधि आ गया क्या उपाधि कहते अपंचीकृत पंच महाभूत समष्टि आकर के अभी चैतन्य को अंत कर दिया चैतन्य अभी उसका अंदर में हो गया क्यों उसके ऊपर आवरण आ गया ये उपाधि अपंजीकृत भूतात्म कस ये उपाधि हो गया और ये अव्यक्त का प्रथम परिणाम हुआ जो चैतन्य अंश है उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है ईश्वर में चैतन्य भी है माया भी है दोनों है पर ईश्वर का जो चैतन्य अंश है उसका परिणाम आगे आगे चलेगा किंतु उसका जो माया अंश है जड़ अंश है उसका परिणाम आगे आगे होगा तो ईश्वर का जो उपाधि है माया उस माया अंश का प्रथम परिणाम हो गया ये अपंचीकृत पंच और ये उपाधि बन गए चैतन्य के लिए बन करके उस चैतन्य को अवगर्भ बना दिया अंतहसार बना दिया उसके बाहर में ही उपाधि आ गया हिरण्यगर्भ हो गया अपंजीकृत भूतात्मक तेन रूपेण अबोधात्मकत्व अभी उपाधि लेकर के जड़ रूप हो गया ये हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ तत्व इस प्रकार की अर्थात जड़ा जड़ा ये मिश्रित है इसलिए उसके जितने अपत्य आगे जितने हो गए सब देवता से लेकर के मनुष्य पशु पक्षी सब जड़ा जड़ात्मक अर्थात सिद्ध रूप भी है और जड़ रूप भी है तो यह मंत्र यहाँ पूरा हुआ इस मंत्र में थोड़ा स्मरण रखना है कि जो इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि ये सब अपंजीकृत को लिया गया और पर श्रेष्ठ हुआ अर्थात अपंचीकृत में सूक्ष्मता में धीरे धीरे तारतम्य आया तो इंद्रिय के अपेक्षा अर्थ इसका जो अपंजीकृत का सूक्ष्मता थोड़ा अधिक है तो अपंजीकृत यहां सब ग्रहण हुआ और यह अपंजीकृत को ही भूत सूक्ष्म शब्द से कह दिया गया जो कि रंगती में भूत सूक्ष्म से पंचीकृत को कहा गया थोड़ा कहीं आप लोग अगर मेधा शक्ति बहुत प्रचंड है तो लिखने का जरूरत नहीं किंतु भाई जिनका हम लोग जैसा थोड़ा कम है थोड़ा लिख करके रख सकते नहीं तो ये महान संशय होता है फिर खोजना पड़ता है बार बार ओम संग नो मित्र संगण संग